ano short talk ashtavakra mahagita number 77 ashtavakra vacha ब्रह्मूत किंची निश्च आलाक्षुरणशुत स्वभा नए शाम्यती शूदस्पूरण्य द्रश्य भाव्यत क्वा विदी क्वच वैराग्य क्व्याग क्विवा रूपेण ुत प्रकृति पाश्यत क्व क्वोक्षा क्वर्ष क्व विषादिता ूदीपर्यत संसारे मयां विवाते नीमोनीरकार निष्काशोभते बुद्ध क्षय गतापम आम पश्यतो मुहे ब्रह्मभूत मिदम सर्वम किश्चिन्ना स्थिति निश्चयी अलक्ष स्फुरणा शुद्ध स्वभाव नई साम्य यह सब प्रपंच कुछ भी नहीं है ऐसा जानकर ऐसा निश्चयपूर्वक जानकर अलक्ष्य स्फूरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है एक एक शब्द को ठीक से समझना जैसा अष्टावक्र कहें वैसा ही समझना अपने अर्थ मत डालना पहला शब्द है प्रपंच ब्रह्म भूत मिदम सर्वम यह सब जो दिखाई पड़ता सच नहीं जैसा दिखाई पड़ता वैसा नहीं हम वैसा ही देख लेते हैं जैसा देखना चाहते हम अपनी कामना आरोपित कर लेते जैसा है वैसा तो तभी दिखाई पड़ेगा जब हमारे मन में कोई भी विचार न रह जाए जब हमारी आंखें बिल्कुल खाली हो शून्य हो जब हमारी आंख पर कोई भी बादल न हो पक्षपात के वासना के कामना के तो ही जो जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा प्रपंच का अर्थ होता है जैसा नहीं है वैसा देख लेना मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अमरीका की यात्रा पर गया न्यूयॉर्क की एक बड़ी सड़क पर राह के किनारे उसने एक बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था कि 1980 में अमेरिका में कारों की संख्या 50 करोड़ हो जाएगी ऐसा पढ़ते ही वो एकदम भागा सड़क पर खतरनाक था वैसा भागना और एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और कहा कि कहां भागे जाते हो? क्या इतनी जल्दी देखते नहीं रास्ते पर इतना ट्रैफिक है नसरुद्दीन ने कहा छोड़ो भी 1980 में कारों की संख्या पचास करोड़ हो जाएगी अगर रास्ता पार करना है तो अभी कर लेना चाहिए आदमी अपनी कामना को प्रक्षेपित कर लेता तुम हंसते हो क्योंकि 1980 तो दूर मालूम पड़ता है इतनी जल्दी क्या है लेकिन तुमने न केवल मृत्यु तक की योजनाएं बना रखी हैं। तुमने मृत्यु के बाद की भी योजनाएं बना रखी तुमने यहां तो इंजाम किया ही है तुम स्वर्ग में भी इंजाम कर रहे हो यहां धन इकट्ठा कर रहे हो वहां पुण्य इकट्ठा कर रहे यहां चोरी से धन मिलता है तो चोरी से कर रहे वहां दान देने से पुण्य के सिक्के इकट्ठे होते हैं तो दान भी कर रहे चोर भी हो दानी भी हो सांसांत हो मैंने सुना है एक सम्राट ने एक बहुत बड़े चोर को फांसी की सजा दी उस राज्य का नियम था कि जैसे फांसी की सजा हो उससे अंतिम समय सम्राट पूछता था तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं तो सम्राट ने पूछा उस महाचोर को तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है छोटी सी इच्छा है वो पूरी हो जाए तो मैं तृप्त मरू मेरे पास कुछ मोती है और मेरे गुरु ने कहा था कि इन्हें बो देना तो एक मोती से लाखों मोती पैदा होंगे तो मैं इन्हें बो देना चाहता हूं मैं तो मर जाऊंगा लेकिन कोई यह फसल काटेगा किसी को तो यह लाभ होगा नहीं तो ये मोती मेरे साथ ही चले जाएंगे सम्राट भी लोभ से भरा और उसने कहा ठीक है तुम राजमहल के बगीचे में ही बो दो उस आदमी ने जमीन साफ की उस आदमी ने जमीन पर हल बकर चलाए और फिर वह आदमी अचानक खड़ा हो गया उसने कहा सम्राट से कहा आप कृपा करके यहां आ जाएं क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जो चोर न हो वही इन मोतियों को बोए मैं तो चोर हूं मैं इनको नहीं बो सकूंगा और बोऊंगा तो ये व्यर्थ चले जाएंगे इन मोतियों की यह खूबी है ये उगेंगे तभी जब कोई ऐसा आदमी बोए जो अचोर सम्राट अपने वजीरों की तरफ देखने लगा वजीर पुरोहित की तरफ देखने लगे वो पुरोहित सेनापति की तरफ देखने लगा और सेनापति सम्राट की तरफ देखने लगा और तब सम्राट ने कहा क्षमा करो ये बीज न बो जाए बो जा सकेंगे हम सब चोर हैं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो चोर ना हो और सम्राट ने कहा मैं समझ गया तुम्हारी बात तुम्हारी फांसी की सदा रद्द की जाती तुम भी चोर हो हम भी चोर हैं तुम छोटे चोर हो हम बड़े चोर हैं लेकिन चोर हम सब हैं और वो सम्राट बड़ा दानी था और वो चोर कहने लगा महाराज आप और चोर कैसे हो सकते हैं आप तो महादानी वो सम्राट कहने लगा महादानी कैसे हो सकता हूं बिना चोर हुए पहले तो चोरी करनी पड़े फिर दान करना पड़ता लाख आदमी चोरा लेता है दो चार दान कर देता है ऐसे चोरी के ऊपर साधु हो जाता चोरी करके यहां धन इकट्ठा कर लेता है साधु होके पुण्य करके वहां स्वर्ग में भी सिक्के इकट्ठे कर लेता तुम तो योजना बनाते मृत्यु तक की मृत्यु के पार तक की अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के बच्चों के लिए नाती पोतियों के लिए समय के लंबे विस्तार पर तुम्हारी कामना फैल जाती फिर उस कामना के धुंध में से तुम देखना चाहते हो यथार्थ को नहीं दिखाई पड़ेगा राम को देखना चाहते काम के धुंध से नहीं दिखाई पड़ेगा काम का धुंध जाए तो राम दिखाई पड़े सत्य तो मौजूद है आंख के सामने मौजूद है लेकिन आंखें धुंधली हो गई हैं आंखों पर चश्मे पर चश्मे चढ़े हैं और मजा ऐसा है कि चश्मे भी तुम्हारे नहीं चश्मे भी दूसरों के कभी देखा किसी दूसरे का चश्मा लगाकर देखा कैसी हालत हो जाती कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगता और तुम्हारी आंख पर एकांत चश्मा नहीं है दूसरों का न मालूम कितने चश्मे बुद्ध के महावीर के कृष्ण के मोहम्मद के जरथूस्त्र के चश्मे पे चश्मे तुमने हर जगह से इकट्ठे कर लिए सदियों सदियों के चश्मे वो सब तुम लगाए बैठे हो और उनके माध्यम से तुम देखना चाहते हो जो है उसे नहीं प्रपंच हो जाता सब सब झूठ हो जाता है सब विकृत क्रूप प्रपंच का अर्थ होता है आंख शुद्ध न थी और देखा और आंख ही शुद्ध न हो तो फिर तुम जो भी देखोगे वो गलत हो गया यही मायाकार थे माया का ऐसा अर्थ नहीं है कि जो चानो तरफ है वह झूठ है जैसा तुमने देखा वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा वैसा झूठ है ये पत्थर पहाड़ ये सूरज चांददारे ये झूठ नहीं है लेकिन तुमने जैसा देखा वैसा झूठ है कभी देखा रात चांद निकला हो पूर्णिमा का चांद हो शरद का चांद हो और अगर तुम दुखी हो तो चांद भी लगता है रो रहा है चांद क्या खाक रोएगा लेकिन तुम रो रहे हो तुम्हारी आंखें आंसू से भरी तुम्हारी खो गई कि तुम्हारा प्रेमी खो गया कि तुम्हारा बेटा मर गया तुम चांद की तरफ देखते हो लगता चांद से आंसू टपक रहे तुम्हारे आंसू चांद पर आरोपित हो जाते और हो सकता है तुम्हारे ही पड़ोस में किसी को उसकी प्रेसी मिल गई हो उसका मित्र घर आया हो वह आनंद मगन हो रहा हो वो चांद को देखेगा तो देखेगा चांद मुस्कुरा रहा नाच रहा गीत गुनगुना रहा एक ही चांद को देखते तुम दोनों लेकिन दोनों की आंखें अलग हैं दोनों की भावदशा अलग है भावदशा आरोपित हो जाती फिर चांद नहीं दिखाई पड़ता वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारे भीतर है। जब तक हमारे भीतर प्रक्षेपण प्रोजेक्टर मौजूद है तब तक हम जो भी देखेंगे वह झूठ हो जाएगा ब्रह्म, भूत मिदम सर्वम और यह जो सब तुम्हें अब तक दिखाई पड़ा है यह सब बिल्कुल असत्य है समझ लेना ठीक से इसका यह मतलब नहीं कि यह नहीं है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 और उनके रंग अद्भुत हैं और प्रभु की उनमें झलक यह पक्षी गुनगुना रहे यह चेष्टा नहीं कर रहे यह गीत इनसे फूट रहा है जैसे झरने बह रहे ऐसे पक्षी गीत गुनगुना रहे जैसे हवा बहती और सूरज निकलता और सूरज की किरणें बरसती ऐसे पक्षी गा रहे हैं यह स्फुरन मात्र है इस मात तुम जब बैठ के राम राम करते हो तब चेष्टा होती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 अनंत अनंत कालों में अनंत अनंत देशों में अनंत अनंत परिस्थितियों में सद्पुरुषों ने निरपवाद रूप से कहा है है। तो कहीं मेरे आंख के यंत्र में कुछ खराबी तो नहीं ये बुद्धिमान आदमी पहली बात उठाएगा बुद्धू कहता है हो तो मैं देखूं देखूं तो मैं मानू और इसकी फिक्र ही नहीं करता कि मेरे पास देखने की क्षमता है पात्रता है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 स्वप्न जाल मन का खेल विचार प्रक्षेपण कामना आरोपण जैसा नहीं है वैसा देख लेना जैसी इच्छा है वैसा देख लेना और प्रपंच से बाहर होने का मार्ग हुआ अलक्षणा शुद्धा जैसा है उसके साथ राजी हो जाना उसके साथ बहना नदी की धार से लड़ना नहीं नदी की धार के विपरीत ना जाना नदी के धार के साथ जाना यह जो अस्तित्व की विराट धार जा रही है, इसके साथ जाना अलग छ्य स्फूरना हमें पक्का पता भी नहीं कि नदी कहां जा रही हमें पक्का पता भी नहीं कि इसका अंत कहां होगा अंत होगा भी क्या नहीं ये भी पता नहीं इस विराट की नियति क्या है इसका भी हमें कोई पता नहीं ये सब बड़ा रहस्यपूर्ण है लेकिन इसको पता लगाने की चेष्टा व्यर्थ है हम पता लगा भी ना पाएंगे ये तो ऐसे ही समझो कि बूंद सागर को समझने चली ये नहीं हो पाएगा ये असंभव है बूंद सागर तो बन सकती है लेकिन सागर को समझ नहीं सकती मनुष्य परमात्मा बन सकता है लेकिन परमात्मा को समझ नहीं सकता बूंद अगर सागर में गिर जाए और रांची हो जाए और छोड़ दे अपनी सीमा तो सागर हो जाए सागर होके ही जान पाए कि और कोई उपाय नहीं हम उसी को जान सकते हैं जो हम हो जाते प्रपंच से बाहर होने का अर्थ है जो स्फुरना से हो वही करना महत्वाकांक्षा तो से मत करना कुछ पाने कुछ होने की आकांक्षा से मत करना जो परमात्मा बनाए जैसा रखे सुख में तो सुख में दुख में तो दुख में अगर ऐसा तुम कर सके तो तुम्हारे जीवन में कभी पश्चाताप न होगा अगर ऐसा न कर सके तो प्रपंच का फल पश्चाताप है एक दिन तुम बहुत रोओगे और तब कुछ भी ना कर सकोगे क्योंकि जो समय बीत गया बीत गया रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले एक दिन बहुत रोओगे, एक दिन बहुत पछताओगे एक दिन आंखों में सिर्फ टूटे इंद्रधनुष बिखरे सपने आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी ना रह जाएगा रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले टूटे अनबंधों जैसे रूठे संबंधों जैसे बिखर रहे पल अनुपल हम फूटे तट बंधों जैसे झरे गिरे पात से भरे भरे गीत गात से पीड़ाओं में घुले मिले आंसू से जी भर खेले सापित वरदान सरी के बुझकर भी जलते दिखे अर्थहीन जीवन जीना जग आकर हमसे सीखे अपनों के तेवर बदले सपनों के जेवर बदले प्रज्वलित पलाश से नयन जैसे गेरू के ढेले सांसें घनसार हो गई आशाएं छार हो गई अधरों पर चिपकी बेबस मुस्कानें बाहर हो गईं, रोम रोम जलती होली भाल लगी उलझन रोली एक भाव से तथस्थ फाग आग दोनों झेले रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले एक दिन बहुत पछताओगे ये जो आज मेला जैसा मालूम पड़ता ये जो आज रंगों का जमघट है ये ज्यादा देर न टिकेगा ये सपना तुम नहीं मान रखा है यह कहीं है नहीं जल्दी ही जीवन ऊर्जा छीण होने लगेगी और जैसे जैसे जीवन ऊर्जा छीण होगी वैसे वैसे सपनों के भीतर छिपी सच्चाई प्रकट होगी एक दिन तुम पाओगे जहां तुमने बहुत कुछ देखा था वहां कुछ भी नहीं है। एक दिन हर आदमी पाता है कि हाथ खाली रह गए जीवन चला गया हाथ खाली रह गए फिर रिक्तता बहुत साल फिर रिक्तता बहुत दुख देती बहुत पीड़ा देती फिर रिक्तता बहुत विशास से भर देती नरक का कोई और अर्थ नहीं मरने के बाद तुम नर्क जाते हो ऐसा मत सोचना या मरने के बाद स्वर्ग जाते हो ऐसा मत सोचना जिसने जीवन को परमात्मा की स्फुरना से जिया वो यही स्वर्ग में जीता है और जिसने जीवन को अपनी अहंकार की योजना से जिया वो यही नर्क में जीता है जो यहां स्वर्ग में है वही मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में होगा जो यहां नरक में है वही मृत्यु के बाद भी नरक में होगा क्योंकि मृत्यु के बाद उसी का सिलसिला जारी रहेगा जो मृत्यु के पहले तुमने निर्मित किया था अन्यथा नहीं हो जाएगा अचानक कुछ बदलाव नहीं हो जाएगी जीवन को रत्ती रत्ती जियोगे एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो तुम पाओगे कि शिखर उपलब्ध हुआ दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरन वाले को कहां विधि है कहां वैराग्य है कहां त्याग कहां समन शुद्ध स्फुर रूप से दृश्य भावम अपश्यता क्वा विधि क्वाचा वैराग्यम क्वा त्यागा क्वा समो अपिवा जो व्यक्ति अपनी अंतर अंतर्स्फुरना से भर गया है स्व स्फुरन वाले को शुद्ध स्फुर वाले को स्फुरन का अर्थ होता है स्पॉन्टेनिटी स्फुरन का अर्थ होता है जो अपने आप होता है तुम्हारे किए नहीं होता स्फुरन का अर्थ होता है जिसको तुम्हें करना नहीं पड़ता अचानक तुम पाते हो कि हो रहा है जिससे तुम यहां बैठे हो मुझे सुनते सुनते किसी की तारी लग जाएगी सुनते सुनते किसी की लय मुझसे बंध जाएगी ऐसा नहीं कि तुमने किया तुम करोगे तो यह कभी भी ना हो पाएगा तुम करोगे तो तुम बीच में अड़े रहोगे तुम करोगे तो तुम अटकाते रहोगे उपद्रव मचाते रहोगे तुमने अगर चेष्टा की कि बंध जाए लय फिर न बंधेगी तुम भूलो तुम सिर्फ सुनो सुनते सुनते अनायास एक स्फुरना होती है भीतर कोई द्वार खुल जाता कोई रोशनी झांकती, भीतर कोई स्वर प्रविष्ट हो जाता तुम तो मुझसे एक तान हो गए एक रस हो गए जुड़ गए इस हृदय से हृदय उस क्षण कुछ घटता है उस क्षण आंसू बह सकते उस क्षण तरंग उठ सकती उस क्षण रोमांच हो सकता उस क्षण रोमा रोमा पुलकित हो सकता उस क्षण एक दर्शन मिल सकता है क्षण भर को ही सही लेकिन जैसा है उसका एक क्षण को आभास हो सकता है जैसे कोई बिजली कौंध गई और अंधेरी रात में रोशनी हो गई और सब दिखाई पड़ गया क्षण भर को यद्यपि क्षण भर को दिखाई पड़ेगा लेकिन पूरे जीवन का स्वाद बदल सकता है क्योंकि जो दिखाई पड़ गया फिर पीछा करेगा फिर बार बार उस दिशा में जाने का रस जगेगा स्वाद जगेगा आकांक्षा होगी अभीपसा होगी प्रतीक्षा होगी पुकार होगी प्रार्थना होगी जो एक बार अनुभव में हुआ फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता फिर बार बार तुम खिंचे किसी अदृश्य जादू में उसी केंद्र की तरफ चलने लगोगे लेकिन यह होगा स्फुरना से यह चेष्टा से नहीं होगा तुम देखो जीवन में जब भी आनंद घटता है स्फुरना से घटता है और जीवन में जब भी आनंद घटता है तो तुम सीधी चेष्टा करो तो कभी नहीं घटता कोई आदमी तैरने जाता है और बड़ा सुख अनुभव करता है तुम उससे पूछो तैरने में सुख आता है मैं भी आऊं मैं भी तैरू मुझे भी सुख मिलेगा मुश्किल शायद तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम पहले से योजना बना के जाओगे कि सुख मिले तुम तैरोे कम बार बार कनखियों से देखोगे कि अभी तक सुख मिला नहीं बीच बीच सोचने लगोगे अभी तक नहीं मिला कब मिलेगा तो तुम चूक जाओगे वो जो आदमी तैरने जाता है उसे सुख इसलिए मिलता है कि वह सुख की तलाश में गया ही नहीं वो तो तैरने गया है उसकी नजर तो तैरने में लगी है वो तो तैरने में डूब जाता है जब तैरने में डुबकी लग जाती जब तैरने में पूरा खो जाता है भाव विभोर हो जाता है बस सुख का झरोखा खुल जाता है वो इस स्फुर से होता है इसलिए अक्सर ऐसा होगा मुझे सुनने वाला किसी मित्र को कभी ले आएगा कि तुम आओ तुम एक दफा तो आओ वो सोचता है जो मुझे हो रहा है वही मित्र को भी हो जाएगा जरूरी नहीं आवश्यक नहीं क्योंकि मित्र आएगा कि चलो देखें क्या होता है शायद तुम्हारे भाव दशा को देख के लोभ से भराए कि जो तुम्हें होता है वही मुझे भी हो जाए नहीं होगा एक मित्र ध्यान करने आए किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है होशियार आदमी है इस दुनिया में होशियार बुरी तरह चूकते हैं कभी कभी पागल पाल लेते हैं और होशियार चुग जाते हैं ये दुनिया बढ़िया अनूठी है उन्होंने तीन दिन ध्यान किया चौथे दिन मुझे आके कहा कि लोगों को तो होता है कुछ हो रहा है इसको मैं देख सकता हूं मुझे कुछ भी नहीं हो रहा और मैं बड़ी आकांक्षा से आया हूं कि कुछ हो महीनों से प्रतीक्षा की थी इन दिनों की अब छुट्टी मिली है तो आया हूं और कुछ हो नहीं रहा और मैं ये भी मानता हूं कि कुछ हो रहा है लोगों को कुछ हो रहा है किसी को मैं रोते देखता हूं तो मेरे प्राण कब जाते कि मुझे कब होगा किसी को आनंद से नाचते देखता हूं तो मैं भी सोचता हूं कि कब भाग्य के द्वार खोलेंगे मैं भी नाचूंगा मगर मेरे पैरों में कोई पुलक ही नहीं आती मैं बीच बीच में दूसरों को भी देख लेता हूं कि देखो हो रहा है किसी को कि नहीं लेकिन हो रहा है और मुझे नहीं हो रहा बात क्या है कोई मेरे पाप आड़े पड़ रहे कोई मैंने बुरे कर्म किए आदमी कोई ना कोई तर्क खोजता है अपने को समझाने को मैं तुमसे कहता हूं ना तो कोई पाप आड़े आते ना कोई कर्म आड़े आते एक ही बात आड़े आती है और वह बात है कि तुम बहुत आतुरता से अगर लोभ से भर गए और तुमने योजना बना ली कि सुख लेके रहेंगे बस मुश्किल हो गई मैंने उनसे कहा तुम ऐसा करो ये सुख का भाव छोड़ दो ये समाधि का भाव छोड़ दो तुम मेरी मानो इतनी मेरी मानो कि तुम ये भाव मत रखो तुम नाचो गाओ ध्यान करो तुम थोड़े दिन के लिए सुख का विचार ही छोड़ दो मिले ना मिले अगर छोड़ सको सुख का भाव तो मिलेगा सीधे सीधे सुख को पाने की कोई व्यवस्था नहीं है इस जगत में सुख आता पीछे के दरवाजे से चुपचाप ध्वनि भी नहीं होती तुम जब मस्त होते हो किसी और बात में तब आता कोई चित्रकार अपना चित्र बना रहा है मुग्ध डूबा सारी दुनिया को भूला उन क्षणों में अस्तित्व नहीं रहा उन क्षणों में स्वयं भी नहीं रहा उस क्षणों में तो बस चित्र बन रहा है सच पूछो तो उन क्षणों में परमात्मा चित्र बना रहा है चित्रकार तो मिट गया अलक्ष्य स्फूरणा काम करने लगी तब चित्र अनूठा बनेगा और तब कभी ऐसा भी होगा कि चित्रकार खड़ा होकर देखेगा मंत्रमुग्ध अपनी ही कृति पर भरोसा ना कर पाएगा कहेगा कैसे बनी किसने बनाई पिकासो ने कहा है कि कई बार कोई चित्र बन गया फिर मैंने दोबारा उसे बनाने की कोशिश की और नहीं बना पाया बहुत कोशिश क्यों नहीं बना पाया फिर वैसी बात नहीं बनी फिर किसी दिन बन गया और जब फिर मैंने चेष्टा की तो फिर चूका फिर हारा अहंकार जीतता ही नहीं रविन्द्रनाथ ने कहा है कि जब जब मैंने चेष्टा की तब तक गीत नहीं बने जब बने तभी बने तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि रविन्द्रनाथ बैठे किसी से बात कर रहे हैं और अचानक भाव रूपांतरण हो जाता अचानक उनके चेहरे पर कोई और आभा आ जाती कोई एक दीवानापन एक मस्ती जैसी कि शराब में डूब गए तो उनके पास रहने वाले लोग उनके शिष्य उनके मित्र उनके परिजन धीरे धीरे जानने लगे थे कि उस समय चुपचाप हट जाना चाहिए गुरुदयाल मलिक उनके एक पुराने साथी थे वो कभी कभी मुझे सुनने आते थे एक बार उनने मुझे आके कहा कि आपसे एक बात कहनी मैं रविन्द्रनाथ के पास जब पहली दफा गया तो मुझे भी कहा गया था कि अगर बीच में और लोग हटे तो तुम भी हट जाना क्योंकि कब उन पर परमात्मा आविष्ट हो जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता उस वक्त बाधा नहीं देनी तो कोई आठ दस मित्र रविनाथ को मिलने गए थे गुरुदयाल पहली दफा गए थे और रविनाथ ने अपने हाथ से चाय बनाई और सबको वो चाय दे रहे थे और अचानक चाय देते समय उनके हाथ से प्याला छूट गया आंखें बंद हो गई और वह डोलने लगे एक एक आदमी उठ गया वो सब तो परिचित थे और उन्होंने गुरुदयाल को भी इशारा किया कि उठाओ लेकिन गुरुदयाल ने मुझे कहा कि मैं उठ ना सका उन्होंने बहुत इशारा किया तो मैं उठ भी गया तो भी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया ये जो अपूर्व घट रहा था मैं इसके दर्शन करना चाहता था ये क्या हो रहा था मैंने अपनी आंख के सामने देखा कि अभी एक क्षण पहले जो आदमी था रविन्द्रनाथ अब वही नहीं कोई नई आधा जिससे कोई और आत्मा प्रविष्ट हो गई एक आलोकमंडित व्यक्तित्व जिसे भीतर कोई बुझा था दिया जल गया जिससे रोशनी बाहर आने लगी और एक अपूर्व शांति छा गई और मैं मंत्र खड़ा रहा मन में अपराध भी लग रहा था कि खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि सबने कहा हट जाओ और लोग चले भी गए मैं चोरी से खड़ा हूं लेकिन हट भी ना सका कुछ ऐसा जादू घट रहा था कि हट भी नहीं सका और वो खड़े देखते रहे फिर रवींद्रनाथ धीरे धीरे डोलने लगे खड़े होकर नाचने लगे और फिर गुनगुनाने लगे गुरुदयाल ने मुझे कहा कि मैंने अपनी आंख के सामने कविता को जन्म लेते देखा वो सौभाग्य का क्षण था वैसा अपूर्व क्षण फिर कभी नहीं मिला मैंने अपने सामने कविता को जन्म लेते देखा फिर रविन्द्रनाथ ने कागज उठा लिया जो गुनगुनाया था वो लिखने लगे और धीरे धीरे गुरुदयाल वहां से हट के चुपचाप अपने कमरे में चले गए तीन दिन तक रविन्द्रनाथ बंद ही रहे अपने कमरे में बाहर ना निकले जब कविता उतरती तो वो भोजन भी बंद कर देते जब कविता उतरती तो वो स्नान भी ना करते जब कविता उतरती तो वो किसी से मिलते जुलते भी नहीं जब कविता उतरती तो कैसा सोना कैसा जगना सब अस्त व्यस्त हो जाता जब कविता उतरती तो कोई और ही उन्हें चला था कोई और ही उनकी बागडोर थाम लेता था। इस बात का नाम ही है शुद्ध स्फुरना देखा तुमने ये प्रतीक है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने अलक्ष्य इस फूरणा का प्रतीत प्रतीक है भगवान तुम्हारा सारथी बने उसके हाथ में तुम्हारे रथ की बागडोर हो वही चला है तुम बैठो भीतर निश्चिंत मन वो जहां ले जाए जाओ भगवान सारथी बने तुम रथ में चुपचाप बैठो वही सारथी है तुम नाहक बीच बीच में आ जाते तुम्हारे बीच में आने से अर्चन पड़ती तुम्हारे जीवन में अगर दुख है तो तुम्हारे कारण अगर कभी सुख होगा तो उसके कारण शुद्ध स्फुरन रूपस्य दृश्य भावम अपश्यता और जिस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध स्फुरना का जन्म हुआ उसको फिर दृश्य दिखाई भी पड़ते हैं और एक अर्थ में नहीं भी दिखाई पड़ते क्योंकि अब तो दृष्टा दिखाई पड़ता है इसे समझो तुम जब देखते हो तो तुम स्वयं को नहीं देखते पर को ही देखते हो तुम्हारा बोध का तीर दूसरे पर लगा होता है तुम स्वयं को नहीं देखते तुम देखने वाले को नहीं देखते जो मूल है उसे चूक जाते हो तुम परिधि पर भटकते रहते जिस व्यक्ति ने अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे दिया और कहा अब तू संभाल अब एक बड़ी मजेदार घटना घटती। थी वह तुम्हें तो देखता है लेकिन तुमसे पहले वो जो भीतर छिपा है वो दिखाई पड़ता है वो वृक्ष को देखता है लेकिन वृक्ष के पहले वृक्ष को देखने वाला दिखाई पड़ता है वृक्ष गौण हो जाता है दृश्य गौण हो जाता है दृष्टा प्रमुख हो जाता है आधारभूत हो जाता है तब संसार गौण हो जाता है और सत्य आधारभूत हो जाता है। दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरन वाले को कहां विधि है फिर उसके मन में दृश्य के कोई भाव नहीं उठते कि ऐसा देखूं ऐसा देखूं वैसा देखूं ये कोई भाव नहीं उठते जो दिखाई पड़ जाता है ठीक जो नहीं दिखाई पड़ जाता ठीक वो हर हाल राजी ऐसी जो दशा है इसमें न तो त्याग की कोई जरूरत है न वैराग्य की कोई जरूरत है न विधि की कोई जरूरत है न दमन और समन की कोई जरूरत है अष्टवक्र के सूत्र सिद्ध के सूत्र हैं साधक के नहीं अष्टवक्र कहते हैं सीधे सिद्ध ही हो जाओ यह साधक होने के चक्कर में क्या पड़े साधन में मत उलझो साधना में मत उलझो सीधे सिद्ध हो जाओ क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है तुम कहां जब तप में लगे किसकी पूजा प्रार्थना कर रहे जिसकी पूजा प्रार्थना कर रहे वो तुम्हारे भीतर विराजमान है तुम कहां खोज रहे काबा कैलाश तुम कहां जा रहे जिसे तुम खोज रहे तुम्हारे भीतर बैठा तुम भी जरा शांत होकर बैठ जाओ और उसकी इस फुरना से जियो छोड़ दो सब उस पर बेसरत हिम्मत की जरूरत है दुस्साहस की जरूरत है क्योंकि मन कहेगा ऐसे छोड़े कहीं कोई हानि हो जाए ऐसा छोड़ा कहीं कोई नुकसान हो जाए ऐसा छोड़ा और कहीं भटक गए और मजा यह है कि तुम मन के साथ चल के सिवाय भटके और क्या हुआ है भटकने के सिवाय क्या हुआ है कहां पहुंचे मेरे पास लोग आते हैं वो कहते संन्यास तो ले लें लेकिन समर्पण करने में डर लगता मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारे पास समर्पण करने को है क्या क्या है जो तुम समर्पण करोगे तब वो जरा चौंकते झिझकते कंधे बिछकाते कहते ऐसे तो कुछ भी नहीं है तो फिर मैंने कहा डर क्या है तुम्हारे पास छोड़ने को क्या है जो भी तुम्हें लगता है छोड़ने जैसा वो छोड़ा ही लिया जाएगा मौत छोड़ा लेगी उस वक्त तुमसे ये भी नहीं पूछेगी समर्पण करते हो जब मौत सब छोड़ा ही लेगी तो देने का मजा क्यों नहीं ले लेते जब मौत छीन ही लेगी तो तुम खुद ही क्यों नहीं छोड़ देते आज नहीं कल मौत छीन लेगी तो तुम एक मौका खो दे रहे हो तुम खुद ही परमात्मा को कह दो कि मैं खुद ही अपने को छोड़ता तेरे हाथों में और जो आदमी परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देगा मौत फिर उसकी नहीं होती मौत उसी के पास आती है जो परमात्मा को अपने पास नहीं आने देता इसे समझना तुम इकट्ठा करते अपना कर्तत्व अपना अहंकार धन पद प्रतिष्ठा तुम सोचते हो मैंने यह किया मैंने यह कमाया अर्जन किया यह मेरी प्रतिष्ठा यह मेरा पद फिर एक दिन मौत आती और सब बिखेर देती सब तुम्हारा पद प्रतिष्ठा जैसे किसी ने ताश के पत्तों का महल बनाया हवा का एक झोंका आया और सब गिर गया जिंदगी भर मेहनत की और मिट्टी में मिल गई तुम खुद ही मिट्टी में मिल जाओगे तो तुम्हारी मेहनत कहां जाएगी वो भी मिट्टी में मिल जाएगी सन्यासी बड़ा कुशल है सन्यासी बड़ा समझदार है वो कहता है जो मौत छीन लेगी वो हम स्वयं दे देते ऐसे भी छीन जाना है वैसे भी छीन जाना है तो देने का मजा क्यों ना ले लें इतना सुख क्यों ना उठा लें कि दे दिया और तब एक क्रांति घटती तुमने छोड़ा कि फिर तुम्हें मिलना शुरू हुआ जीसस ने कहा है जो बचाएगा वो चूक जाएगा और जो गमा देगा वो पा लेगा जो खोने को राजी है वो पाने का हकदार हो गया फिर कहां विधि कहां त्याग कहां समन नहीं कुछ करना पड़ता एक बात कर लेने जैसी है कि तुम सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो वो जैसा करवाए वैसा करो वो जैसा उठाए वैसा उठो वो जैसा बैठा वैसा बैठो जब मैं यह कह रहा हूं तो फिर दोहरा दूं बेसर्त इसमें कोई शर्तबंदी नहीं कि तू अच्छा कराएगा तो करेंगे बुरा कराएगा तो ना करेंगे वही तो अर्जुन के सामने सवाल था वो कृष्ण से इसलिए तो कहने लगा कि ये युद्ध मैं ना करूंगा इसमें तो पाप लगेगा इसमें तो हिंसा होगी इसमें तो प्रिजनों को मार डालूंगा इस राज्य को लेकर भी क्या करूंगा इतने सब अपने प्रिजनों को मार के अगर ये राज्य मिला भी तो मरघट पर सिंहासन रख के बैठना हो जाएगा आदमी तो अपनों के लिए ही युद्ध करता है। अपने होते तो ही तो सुख होता सिंहासन पे बैठने का अपने ही ना हुए तो क्या सुख किसको दिखाऊंगा मुझे जाने दो अर्जुन कहने लगा चला जाऊंगा दूर जंगल में संन्यास्त हो जाऊंगा कृष्ण की सारी गीता एक बात समझाती कि परमात्मा जो कराए बेसर्त युद्ध कराए तो युद्ध अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा तुम बीच में ना आओ तुम्हारा निमित्त हो ना परिपूर्ण हो तुम चुनो ना तुम्हारा होना चुनाव रहे तो तभी तुम समर्पण किए अन्यथा तुमने समर्पण ना किया जहां समर्पण है वहां स्फुरना है समर्पण स्फुरना साथ साथ है बाहर समर्पण भीतर स्फुरना जिसने समर समर्पण नहीं किया वो कभी स्फुरा को उपलब्ध ना हो सकेगा और इसको कहा है अलक्ष स्फुरना शुद्ध स्फुरन रूपस अलक्ष का अर्थ होता है अकारण परमात्मा का कोई कारण नहीं है परमात्मा सब का कारण है सब उसने बनाया उसे किसी ने नहीं बनाया सबके पीछे वो है उसके पीछे कुछ भी नहीं है वो कारणों का कारण है अकारण वो मूलभूत है उससे मूलभूत फिर कुछ भी नहीं है वो जड़ है उसके पार फिर कुछ भी नहीं है ना उसके नीचे कुछ है ना उसके ऊपर कुछ है सब उसके भीतर है तो जो परमात्मा से होता है वो अकारण होता है तुम हो किस कारण हो मन में सवाल उठते किस लिए हूं मैं क्या कारण है मेरे होने का सिर्फ इस देश में उसका ठीक ठीक उत्तर दिया गया है सारी दुनिया में उत्तर देने की कोशिश की गई है ईसाई कहते हैं कुछ मुसलमान कहते हैं कुछ यहूदी कहते हैं कुछ लेकिन सिर्फ इस देश में ठीक ठीक उत्तर दिया गया इस देश का उत्तर बड़ा अनूठा है अनूठा है लीला के कारण लीला का मतलब होता है अकार खेल है उसकी मौज है इसमें कुछ कारण नहीं है क्योंकि जो भी कारण तुम बचा, बताओगे वो बड़ा मूर्तापूर्ण मालूम पड़ेगा कोई कहता है परमात्मा ने इसलिए संसार बनाया कि तुम मुक्त हो सको ये बात बड़ी है क्योंकि पहले संसार बनाया तो तुम बंधे न बनाता तो बंधन ही नहीं था मोक्ष होने की जरूरत क्या थी ये तो बड़ी उल्टी बात हुई कि पहले किसी को जंजीरों में बांध दिया और फिर वो पूछने लगा जंजीरों में क्यों बांधा तो उसको जवाब दिया कि तुम्हें मुक्त होने के लिए जंजीरों में कहा है को बांधा जब मुक्त ही करना था परमात्मा ने संसार को बनाया आदमी को मुक्त करने के लिए ये तो बात उचित नहीं अर्थपूर्ण नहीं बेमानी कि परमात्मा ने संसार को बनाया कि आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए यह भी बात बेमानी इतना बड़ा संसार बनाए तो ज्ञान ही सीधा दे देता इतने चक्कर की क्या जरूरत थी कि परमात्मा ने बुराई बनाई कि आदमी बुराई से बचे ये कोई बातें हैं यह कोई उत्तर है बुराई से बचाना था तो बुराई बनाता ही नहीं प्रयोजन ही क्या है यह तो कुछ अजीब सी बात हुई कि जहर रख दिया ताकि तुम जहर न पियो तलवार दे दी ताकि तुम मारो मत कांटे बिछा दिए ताकि तुम संभल के चलो पर जरूरत क्या थी ठीक इस देश में उत्तर दिया गया है उत्तर है लीलावत यह जो इतना विस्तार है ये किसी कारण नहीं इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं इसके पीछे कोई व्यवसाय नहीं इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है यह अलक्ष है फिर क्यों है जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते ऐसा परमात्मा अपनी ऊर्जा का स्फुरन कर रहा ऊर्जा है तो स्फुरन होगा जैसे झरनों में झरझर नाद हो रहा है जैसे सागरों में उतुंग लहरें उठ रही ये सारा जगत एक महा ऊर्जा का सागर है ये ऊर्जा अपने से ही खेल रही अपनी ही लहरों से खेल रही खेल शब्द ठीक शब्द है लीला शब्द ठीक शब्द है ये कोई काम नहीं है जो परमात्मा कर रहा है लीलाधर ये उसकी मौज है ये उसका उत्सव है इस भांति देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा अलक्ष्य स्फुरन का क्या अर्थ हुआ अलक्ष्य स्फुरन का अर्थ हुआ इसके पीछे कोई भी कारण नहीं पूछते हो फूल क्यों खिलता है पूछते हो वृक्ष क्यों हरे हैं पूछते हो नदी क्यों सागर की तरफ बहती पूछते हो क्यों आदमी आदमी से प्रेम करता है कभी पूछा जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते किसी स्त्री किसी पुरुष के तुमने पूछा क्यों कोई क्यों नहीं कोई उत्तर नहीं पूछने जाओगे उत्तर ना पाओगे या जो भी तुम उत्तर पाओगे सब बनावटी होंगे झूठी होंगे तुम कहते हो मैं इस स्त्री के प्रेम में पड़ गया क्योंकि यह सुंदर है बात तुम उल्टी कह रहे ये तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ती क्योंकि तुम प्रेम में पड़ गए ये दूसरों को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती लैला सिर्फ मजनू को सुंदर दिखाई पड़ती थी किसी को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती थी गांव के सम्राट ने मजनू को बुला के कहा कि मुझे तुझ पे दया आती पागल ये लैला बिल्कुल साधारण है और तू नाहक दीवाना हुआ जा रहा ये देख एक दर्जन स्त्रियां उसने खड़ी कर दी महल से इनमें तू कोई भी चुन ले तुझे रास्ते पर रोते देख के मैं भी दुखी हो जाता हूं और दुख और भी ज्यादा हो जाता है कि किस लैला के पीछे पड़ा काली कलूटी का है बिल्कुल साधारण है ये देख इतनी सुंदर स्त्रियां मजनू ने गौर से देखा कहने लगा क्षमा करें इनमें लैला कोई भी नहीं फिर वही बात सम्राट ने कहा लैला में कुछ भी नहीं रखा है मजनू कहने लगा आप समझे नहीं लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए मेरे आंख के बिना आप देख ना सकेंगे लेला होती ही मजनू की आंख में है तो तुम जिस स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो तुमसे कोई पूछे क्यों पड़ गए तो तुम कहते हो सुंदर है तुम कहते हो उसकी वाणी मधुर है तुम कहते हो उसकी चाल में प्रसाद है मगर ये सब बातें झूठ है तुम प्रेम में पड़ गए उसकी चाल में प्रसाद मालूम पड़ता वाणी मधुर मालूम पड़ती चेहरा सुंदर मालूम पड़ता कल जब तुम्हारा सपना टूट जाएगा यही चाल बेढब लगने लगेगी और यही वाणी करकश हो जाएगी और यही चेहरा अति साधारण हो जाएगा यह एक सपना है जो तुमने प्रेम के कारण देखा प्रेम अकारण है। अगर तुम अपने जीवन को भी समझने चलो तो तुम यही पाओगे कि यहां जो भी है सब अकारण है एक बार ये ख्याल में आ जाए कि सब अकारण है तो जीवन से चिंता हट जाए जहां कोई कारण नहीं वहां चिंता का कोई उपाय नहीं और अनंत रूप से प्रकाशित इस स्फूर्त प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहां बंध है और कहां मोक्ष है कहां हर्ष कहां विषाद इस फर्तो तो अनंत रूपेण प्रकृतिम चन्ना पश्चिता क्वंधा क्वा चवा मोक्षा क्वा हर्षा क्वा विषादता और ये जो प्रकृति चानो तरफ स्फुर्त हो रही स्फूर्तो अनंत रूपे ये जो अनंत अनंत रूप में चानो तरफ प्रकृति का खेल चल रहा है लीला चल रही और इस प्रकृति के पीछे परमात्मा का खेल चल रहा है इस अनंत खेल को भी ज्ञानी देखता नहीं ज्ञानी का इसमें बहुत रस नहीं वो इससे भी बड़े खेल में उतर गया वो इस खेल को खेलने वाले को देखने लगा अब क्या देखना छोटी बात है माना वृक्ष बहुत सुंदर है और चांद भी बहुत सुंदर है और सूरज जब सुबह उगता है तो अपूर्व है लेकिन भीतर के सूरज के मुकाबले कुछ भी नहीं कबीर ने कहा जब भीतर का सूरज उगा तो जाना कि असली सूरज क्या है हजार हजार सूरज जैसे एक साथ उग गए फिर भी बात पूरी नहीं होती क्योंकि जो अंतर है वो परिमाण का नहीं मात्रा का नहीं गुण का है भीतर एक प्रकाश है जो अपूर्व है बाहर का तो सब प्रकाश एक ना एक दिन बुझ जाएगा ये सूरज भी बुझ जाएगा वैज्ञानिक कहते हैं चार चार साल के भीतर ये सूरज बुझ जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा रोज चुकती जाती इसका ईंधन कम होता जाता तुम्हारे घर में जो तुम दिया जलाते हो सांझ वही सुबह नहीं बुझता है यह सूरज भी बुझेगा इसका तेल भी चुक रहा है माना कि इसकी रात बड़ी लंबी करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अनंत काल में अरबों वर्ष भी ऐसे हैं जैसे एक रात सांझ तुमने दिया जलाया सुबह तेल चुक गया दिया बुझ गया भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता ही नहीं बिन बाती बिन तेल न तो वहां बाती है और न तेल है ऐसा एक प्रकाश है उस प्रकाश को जिसने देख लिया फिर ये सब प्रकाश फीके मालूम होंगे श्री अरविंद ने कहा है जब तक भीतर के प्रकाश को न देखा था तब तक सोचता था बाहर का प्रकाश ही प्रकाश है जब भीतर के प्रकाश को देखा तो जिसे अब तक बाहर का प्रकाश माना था वो अंधकार जैसा दिखाई पड़ने लगा और जब असली जीवन को देखा तो जिसे जीवन समझा था वह मौत मालूम होने लगी और जब असली अमृत का स्वाद चखा तो जिसे तो अब तक अमृत समझा था वो विष हो गया जहर हो गया ज्ञानी मूल को देख लेता लीला की गहराई में छिपे लीलाधर को पकड़ लेता नृत्य के भीतर नाचते नटराज को पकड़ लेता बात खत्म हो गई जब नटराज से संबंध जुड़ गया नृत्य दिखता भी दिखता भी नहीं इस फूर्तो अनंत रूपेण प्रकृतिम चना पश्चिता फिर ये खेल चलता रहता बाहर लेकिन ज्ञानी में इसकी तरफ कोई लगाव कोई रुचि कोई दौड़ नहीं रह जाती और जब ऐसी दौड़ ही ना रह जाए तो फिर कहां बंध कहां मोक्ष ये बाहर का खेल ही बांधता है जब ये बांध लेता है तो फिर मुक्त होने की कोशिश करनी पड़ती और जिसको भीतर का रहस्य दिखाई पड़ गया उसे तो बाहर का खेल बांधता ही नहीं लिए मोक्ष का भी कोई कारण नहीं दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए अश्रु अश्रुपिल नयन खोए मन कहा है क्या हुआ है लग रहे कुछ भग्न से हो भ्रमशिला संलग्न से हो कर रहे हो ध्यान किसका क्यों स्वयं में मग्न से हो लग रहे हो समय बाधित आप अपने से पराजित हाय यह कैसी व्यवस्था किस बुरे ग्रहने है क्यों हुए उद्विघन इतने पथ प्रताडित विघ्न जितने सोचकर देखो तनिक तो श्वास है निर्विघ्न कितने क्या चरण कोई कहीं है काल कवलित जो नहीं है हर तरफ तम की विरासत धुंध है कड़ुआ धुआं है तंतु प्रेरित गात्र हो तुम एक पुतले मात्र हो तुम इस जगत की नाटिका के क्षणिक भंगुर पात्र हो तुम इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमि जामे बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या हुआ क्या दुआ क्या बद दुआ है मन कहा है क्या हुआ है दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए अश्रु अश्रुपिल नयन खोए मन कहा है क्या हुआ है हम इतने बुरी तरह जो भटके मन कहीं बाहर है इसलिए भटके मन कहा है क्या हुआ है और ये जो मन बाहर भटका है कहीं कहीं भटका है अनंत अनंत संसारों में भटका है न मालूम कितनी वासना कामनाओं में भटका है इसकी वजह से हम घर नहीं लौट पाते ये हमें खींचे लिए जाता ये हमें दौड़ाए चला जाता इसकी वजह से हम अपने को नहीं देख पाते ये सब दिखा देता और अपने से वंचित कर देता मन कहां है क्या हुआ है तंतु प्रेरित गात्र हो तुम एक पुतले मात्र हो तुम इस जगत की नाटिक आके क्षण भंगुर पात्र हो तुम इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमि में बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या दुआ क्या बद दुआ है मन कहां है क्या हुआ है जैसे ही ज्ञानी अपने दृष्टा में ठहरता दृश्य से हटता और दृष्टा में ठहरता इसको मैं कहता हूं 180 सौ डिग्री वाला रूपांतरण पूरा वर्तुल घूम गया पूरा चाक घूम गया हम बाहर देखते ज्ञानी भीतर देखता हम आंख खोल के देखते ज्ञानी आंख बंद करके देखता हम विचार से देखते ज्ञानी निर्विचार से देखता हम मन से देखते ज्ञानी अमन से देखता उल्टी हो गई बात सब हमारी ऊर्जा बहिर्मुखी ज्ञानी की ऊर्जा अंतर्मुखी हम बाहर जाते ज्ञानी भीतर आता बस आंख बंद करके जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है एक बार आंख बंद करके तुम्हें भीतर का सत्य दिखाई पड़ जाए फिर तुम आंख खोलना फिर बाहर तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ेगा प्रपंच नहीं और फिर कैसा बंधन परमात्मा ही है कैसा बंधन और फिर कैसा मोक्ष उससे मुक्त होने का प्रश्न भी कहां हम उसके साथ एक वह हमारा स्वभाव है वही हमारा रस है बुद्धि पर्यंत संसार में जहां माया ही माया भासती है ममता रहित अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते इस सूत्र को खूब ध्यान से समझना निर्ममो निरअहंकारो निष्कामा सोभते बुधा दो शब्दों का भेद पहले समझ लो बुद्धि और बुद्धत्व अज्ञानी के पास बुद्धि है ज्ञानी के पास बुद्धत्व बुद्धि का अर्थ होता है विचार की क्षमता और बुद्धत्व का अर्थ होता है निर्विचार की क्षमता बुद्धि का अर्थ होता है ऐसा आकाश जो बादलों से घिरा है बुद्धत्व का अर्थ होता है ऐसा आकाश जो अब बादलों से नहीं घिरा है बुद्धि ही जब परम शुद्ध हो जाती तो बुद्धत्व बन जाती ऊर्जा वही है बुद्धि ऐसी ऊर्जा है जैसे सोना मिट्टी में पड़ा है धूल धूसरित कंकड़ पत्थर मिला बुद्धत्व ऐसा सोना है जो आंख से गुजर गया कचरा कूड़ा जल गया परिशुद्ध हुआ 24 कैरेट सोना जब परिशुद्ध हो जाता है तो बुद्धत्व और सोना जब कंकर पत्थर मिट्टी कचरे से मिला रहता है तो बुद्धि बुद्धि को शुद्ध करते करते ही बुद्धत्व का जन्म होता है समझो इस सूत्र को बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते बुद्धि पर्यंत संसार बुद्धि ही संसार है बुद्धि पर्यंत संसार है ये जो तुम्हारे भीतर विचारों का जाल है ताना बाना है ये संसार है धीरे दीर, धीरे विचारों को त्यागते जाओ छोड़ते जाओ छीन करते जाओ तुम्हारे भीतर कभी कभी ऐसे अंतराल आने लगेंगे जब क्षण भर को कोई विचार ना होगा एक विचार गया और दूसरा आया नहीं थोड़ी देर को खाली जगह छूट गई उसी खाली जगह में से तुम्हें अपना दर्शन होगा उस अंतराल का नाम ही ध्यान की झलक है वहां से तुम्हें पहले स्वाद मिलने शुरू होंगे जैसे किसी ने द्वार खोला और सूरज दिखाई पड़ा बहुत दूर है सूरज अभी लेकिन द्वार खोलने से दिखाई पड़ता ऐसे ही एक विचार भी गिर जाए और थोड़ी सी खाली जगह आ जाए तो उसी खाली जगह में से अपने से संबंध जोड़ता, क्षण भर को जुड़ता लेकिन वो क्षण भी शाश्वत हो जाता वो क्षण भी रूपांतरित कर जाता वो क्षण भी बड़ी गहरी कीमिया है बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते और जब तक बुद्धि है विचारों से भरा हुआ जाल है तुम्हारे भीतर तब तक संसार है और तब तक माया ही माया है इसको ख्याल में लें संसार बाहर नहीं है बुद्धि के विचारणा में है संसार ध्यान का अभाव है निर्ममो निर्हंकारों निष्कामा शोभते बुधा और वो जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया उसके भीतर कौन सी क्रांति घटती ना तो उसके भीतर ममता रह जाती ना अहंकार रह जाता ना कामना रह जाती विचार के जाते ही ये तीन चीजें चली जाती कामना चली जाती बिना विचार के कामना चल नहीं सकती कामना को चलने के लिए विचार के अश्व चाहिए विचार के घोड़ों पर बैठ के ही कामना चलती अगर तुम्हारे भीतर विचार नहीं तो तुम कामना को फैलाओगे कैसे किन घोड़ों पर सवार करोगे कामना को निर्विचार चित्त में तो कामना की तरंग उठ ही नहीं सकती इसलिए कामना मर जाती विचार के साथ ममता मर जाती किसको कहोगे मेरा किसको कहोगे अपना किसको कहोगे पराया मेरा और तेरा विचार का ही संबंध है जहां विचार नहीं वहां कोई मेरा नहीं कोई तेरा नहीं जहां विचार नहीं वहां सब संबंध विसर्जित हो गए सब संबंध विचार के और तीसरी चीज अहंकार जहां विचार नहीं वहां मैं भी नहीं बचता क्योंकि मैं सभी विचारों के जोड़ का नाम है सभी विचारों की इकट्ठी गठरी का नाम मैं ये तीन चीजें हट जाती हैं जैसे ही विचार हटता इसलिए मेरा सर्वाधिक जोर ध्यान पर है ध्यान का इतना ही अर्थ होता है तुम धीरे धीरे निर्विचार में रमने लगो बैठे हैं कुछ सोच नहीं रहे चल रहे हैं और कुछ सोच नहीं रहे सोच ठहरा हुआ है इस ठहरेपन में ही तुम अपने में डुबकी लगाओगे इस ठहरेपन में ही स्फुरना होगी समाधि जगेगी बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते निर्मो निरअहकार निरहंकारो निष्कामा शोभते बुधा अक्षयम गत संतापम आत्मा पश्चितो मुने क्वा विद्या विश्वा क्वा देहो अहम ममेति अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहां विद्या कहा विश्व कहा देह और कहा अहंता ममता है अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले अक्षयम मन क्षण भंगुर देखा तुमने विचार ज्यादा देर नहीं टिकता एक विचार आया आया गया तुम रोकना भी चाहो तो भी ज्यादा देर नहीं टिकता तुम एक विचार को थोड़ी देर रोक के देखो तुम पाओगे नहीं टिकता तुम लाख कोशिश करो वो जाता आता जाता विचार में गति है विचार भागा भागा है विचार पागल है ठहरता नहीं रुकता नहीं थिर नहीं होता विचार क्षण है इसलिए विचार में छह है जहां निर्विचार है वहां अक्षयम वहां अक्षय की शुरुआत हो वहां तुम क्षण के पार गए शाश्वत में उतरे विचार समय की धारा है और विचार के बाहर हुए कि कालातीत हुए इसलिए समस्त ज्ञानियों ने ध्यान को कालातीत कहा है समय के पार समय के भीतर जो है संसार है और समय के पार जो है वही सत्य है अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्च तो मुनि और जो व्यक्ति इस भीतर की अविनाशी धारा को अनुभव कर लेता है उसके सब संताप समाप्त हो जाते फिर समझो जितने भी जीवन के दुख हैं सब विचार के दुख हैं, जितने भी जीवन का संताप है सब विचार का संताप है किसी ने गाली दी और तुम्हारे भीतर विचारों की एक तरंग उठ गई कि मेरा अपमान हो गया। अपमान हो गया इस विचार से दुख होता है खली जिब्रान की बड़ी मीठी कथा है। एक आदमी परदेश गया ऐसे देश जहां उसकी भाषा कोई समझता नहीं एक होटल के सामने खड़ा है लोग भीतर बाहर आ जा रहे हैं वो सोचने लगा क्या है यहां जाके मैं भी देखूं इतने लोग आते जाते बड़ा महल जैसा मालूम होता है अगरी आदमी गरीब देश से आता वो भीतर चला गया वहां अनेक लोग टेबल कुर्सियों पर बैठे तो वो भी बैठ गया वो बड़ा प्रसन्न है बड़ी शीतल है सब सुंदर है सुभाषित है और तभी वेटर आया तो उसने समझा कि मेरे स्वागत में मालिक ने अपने आदमी भेजे वेटर ने उसे समझने की कोशिश की कुछ को समझ ना सका तो जो भी सामान्य भोजन था वो ले आया उसने भोजन किया बहुत प्रसन्न हुआ झुक झुक के धन्यवाद देने लगा वेटर उसको पैसे मांगे और वो धन्यवाद दे क्योंकि भाषा तो समझ में नहीं आती वो समझ रहा है कि मेरा स्वागत किया गया अंततः वेटर उसे मैनेजर के पास ले गया मैनेजर भी नाराज होने लगा लेकिन वो समझ रहा है कि मुझ परदेसी का इतना सम्मान किया जा रहा फिर उसे भेजा गया अदालत में वो यही समझा कि सम्राट के पास भेजा जा रहा अदालत बड़ी थी और सम्राट जैसा ही लगता था मजिस्ट्रेट तो बड़ा झुक रहा मजिस्ट्रेट उससे बहुत पूछता है कि तूने भोजन लिया तो पैसे क्यों नहीं चुकाए मगर उसकी कुछ समझ में आता नहीं वो भाषा समझते नहीं वो जो कहता है सम... मजिस्ट्रेट नहीं समझ पाता आखिर मजिस्ट्रेट ने कहा या तो ये आदमी पक्का धूर थे कि समझना नहीं चाहता और या फिर महामूर्ख जो भी हो इसको सजा दी जाए इसके गले में एक तख्ती लटका दी जाए कि ये आदमी धूर थे और गधे पे बिठाल इसकी सवारी गांव में घुमा दी जाए ताकि लोग जान लें कि इस तरह का काम कोई दोबारा ना करे मगर वो तो बड़ा प्रसन्न जब उसके गले में तख्ती लटकाएगी तो उसमें हो गई मुझे गरीब आदमी का कैसा स्वागत हो रहा और जब गधे पर उसे बिठाला गया तो तो उसकी मगनता का अंत न रहा उसने कहा ये लोग भी आश्चर्यजनक क्योंकि वो गरीब आदमी घर पे गधे पे ही बैठता था तो उसने सोचा हद्दे ने उन्हें पता भी कैसे लगा लिया कि मैं गधे पे बैठता हूं और अब मेरी शोभा यात्रा निकल रही और बच्चे शोरगुल मचाते और लोग हंसते और पीछे चलते और बड़ा जुलूस चला और वो बड़ी अकड़ से बैठा सिर्फ एक बात मन में उसके खटकने लगी कि जब मैं लौट के अपने गांव में कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि ऐसा ऐसा स्वागत हुआ आज अगर कोई एक भी आदमी मेरा गांव वाला होता तो मजा आ जाता अब ये हो भी रहा है स्वागत तो बेकार है यहां कोई मुझे जानता नहीं और जहां लोग मुझे जानते वहां कोई मानेगा नहीं तभी उसने देखा कि भीड़ में एक आदमी उसके देश का खड़ा है वो आदमी कोई 10-20 साल पहले आ गया था तो वो बड़ा खुश हुआ उसने कहा देखते हो भाई कैसा मेरा स्वागत हो रहा है वह आदमी तो उसकी भाषा समझता है वो जल्दी से भीड़ में सरक गया वो इसलिए भीड़ में सरक गया कि ये मूल समझ रहा है कि स्वागत हो रहा है वो इस देश की भाषा भी समझने लगा है और कोई ये ना पहचान ले कि मैं भी इसी आदमी के देश का रहने वाला हूं कोई मुझे भी ऐसा ना समझे कि मैं भी दूर थूं तो वो भीड़ में चुपचाप सड़क गया और ये गधे पे बैठा आदमी सोचा हद हो गई ईर्षा की भी मेरा स्वागत देख के जलन पैदा हो रही है इसको इसका कभी स्वागत नहीं हुआ मालूम होता बीस साल हो गए आए हुए तुम्हें कोई गाली देता है गाली तुम्हारे भीतर विचारों का एक जाल पैदा करती अगर तुम गाली को शांत भाव से सुन सको और तुम्हारे भीतर विचार का कोई जाल पैदा ना हो गाली में नहीं है दंस, क्योंकि गाली अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो कोई अड़चन नहीं इसलिए गाली में दंस नहीं है दंस तो तुम्हारी विचार की प्रक्रिया में जब भीतर विचार चलने लगे तो तुम पीड़ित हुए किसी ने सम्मान किया तो तुम प्रफुल्लित होते हो सम्मान में नहीं है प्रफुल्लता तुम्हारे भीतर विचारों की जो तरंगें उठने लगती उनमें ज्ञानी सुख और दुख में सम्मान अपमान में निर्विचार बना रहता जो होता उसे देख लेता लेकिन उसको कोई बहुत मूल्य नहीं देता तथस्थ बना रहता संताप से मुक्त हो जाता संताप हम पैदा करते हैं सोच सोच के हम संताप के लिए बड़ी मेहनत करते हैं तब पैदा होता हम ऐसे दीवाने हैं कि 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी अब भी उसको संभाल कर रखें धरो, धरोहर की तरह जैसे कोई हीरा जवाहरात हो अभी भी दिल में चोट आ जाती अभी भी याद कर लो उस बात को तो नथने फड़फड़ाने लगते हाथ पैर गर्म हो जाते मारने मारने की मरने मारने की जिद आ जाती बीस साल पहले किसी ने गाली दी थी हवा का झोंका आया और का गया लेकिन तुम उसे पकड़े बैठे हो एक स्मृति को पकड़े बैठे हो तुम घाव को भरने नहीं देते तुम घाव को कुरेतते रहते हो ताकि घाव हरा बना रहे लोग बड़े दुखवादी हैं जो मनुष्य इस जगत में आनंदित होना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे कारण दुखी हो कोई तुम्हें दुखी कर नहीं रहा ये जो जिस ढंग से हम जी रहे हैं इस जीने में कहीं बुनियादी भूल हो रही अंधेरा बहुत बड़ा है मन का अंधेरा विचार का अंधेरा और जरा सी समझ है बड़ी छोटी समझ है जरा चोट पड़ती है कि समझ बिखर जाती अंधेरा पूरा हो जाता जरा चोट पड़ी कि तुम्हारी समझदारी गई बड़े से बड़ा समझदार आदमी जरा सी चोट में विचलित हो जाता और समाप्त हो जाता आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छाओ की क्या विसात हो ना हो अंतर की पीर कसे अधरों पर हार हांस हंसे उलझन के झुरमट में किरणों के हिरण फंसे शहरों की भीड़ में नन्हे से गांव की क्या विसात हो न हो ढहते प्रण हाथ गहे तटने आघात सहे भाभी के सुख सपने लहरों के साथ बहे तूफानी ज्वार में कागदीया नाव की क्या विसात हो ना हो भेद भरे राज खुले सुख दुख जब मिले जुले बाबरी या दृष्टि धुली आंसू के तुहिन घुले कालजई राह पर क्षण जीवी पांव की क्या विसात हो ना हो हमारी समझ बड़ी क्षणजीवी हमारे पैर बड़े कमजोर हमारी बुद्धि तो ऐसी है जैसे बड़े गहन अंधकार में जरा सी रोशनी है बस जरा झिलमिलाती में लाती रोशनी है। अब मरी तब मरी ढहते प्रण हाथ गहे तटने आघास सहे भावी के सुख सपने लहरों के साथ बहे तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की क्या विसात हो ना हो हमारी नाव तो कागज की है और तूफानी सागर है इस कागज की नाव में पार करने का तय किया है डूबना सुनिश्चित है कुछ और नाव बनाओ कुछ ऐसी नाव बनाओ जो कागज की ना हो कुछ ऐसी नाव बनाओ जो वस्तुतः उस पार ले जाए ये मन की नाव तो कागज की नाव है ध्यान की नाव बनाओ ये दृश्य में उलझे उलझे तो बस आंगन भर धूप में मुट्ठी भर भरछाओं की क्या विसात हो ना हो यह जो तुम्हारी अभी विचारों के द्वारा जो तुमने थोड़ी सी समझ का भ्रमपाल रखा है यह बहुत काम नहीं आता आंगन भर धूप में मुट्ठी भर भरछाओं की क्या विसात हो ना हो यह जरा जरा में खो जाती ये कभी काम नहीं आती जब जरूरत नहीं होती तब तो मालूम होती जब जरूरत होती तब खो जाती जब तुम घर में बैठे हो किसी ने कोई अपमान नहीं किया तब तुम बड़े शांत मालूम पड़ते हो किसी ने जरा सा अपमान कर दिया सब शांति खो गई जब फिर शांत हो जाओगे तो फिर सोचोगे कैसी भूल हो गई ना करते तो अच्छा था अब यह बड़े मजे की बात है तुम्हारी समझ तभी आती जब काम नहीं होता और जब काम होता तभी खो जाती ये तो ऐसे ही कि जब जरूरत पड़े खींचे में डालो पैसे नदारत और जब जरूरत ना रहे फांत डालो पैसे खन खाना लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाए जब जरूरत हो तब गरीब तब बैंक देने को तैयार नहीं और जब जरूरत ना हो तब बैंक कहती आओ आप कही है सब मगर जब जरूरत ना हो तुमने ख्याल किया तुम्हारी समझ तभी काम आती जब काम की नहीं होती कोई जरूरत ही नहीं होती हां शास्त्र पढ़ रहे हैं तो तुम बड़े बुद्धिमान होते हो बाजार में दुकान पर जीवन के संघर्ष में सब बुद्धि खो जाती भेद भरे राज खुले सुख दुख जब मिले जुले बाबरिया दृष्टि धुली आंसू के तुहिन घुले काल जई राह पर क्षणजीवी पांव की क्या विसात हो न हो ये हमारा जो पांव है बड़ा क्षणजीवी ये जो विचार के चरण हैं इनसे तुम अनंत के द्वार तक न पहुंच पाओगे कोई और पैर चाहिए कोई और ज्योति चाहिए जो इतने जल्दी जल्दी बुझ ना जाती हो ऐसी ज्योत चाहिए जो बुझती ही ना हो कालजई ज्योति चाहिए ऐसा कुछ चाहिए जिसे मृत्यु भी मिटा ना सके अभी तो किसी ने गाली दी और मिट जाता सब अभी तो किसी ने सम्मान किया कि तुम डमाडोल हो गए अभी तो दो पैसे हाथ लग गए तो तुम फूले नहीं समाते दो पैसे गिर गए तो आत्महत्या का विचार उठने लगता है अभी तो बात बड़ी छोटी है, मौत आएगी तो तुम कैसे समझोगे? और मौत आने वाली इसलिए तो लोग मौत से इतने डरते हैं बुद्धि से काम न चलेगा बुद्धत्व चाहिए अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्य मुने वही हो पाता है संताप से मुक्त जो अविनाशी के साथ अपना संबंध जोड़ लेता अविनाशी के साथ अकाल के साथ जो कभी अंत नहीं होगा उसके साथ जो संबंध जोड़ लेता वही संताप के पार हो जाता और ऐसी आत्मा को देखने वाले मुनि को कहां विद्या फिर उसको शास्त्रों में नहीं खोजना पड़ता शब्दों में नहीं खोजना पड़ता विद्या की कोई जरूरत ना रही उसके भीतर ही द्वार खुल गया ज्ञान का मंदिर के पट अपने भीतर ही खुले अब उसे किसी शास्त्र में नहीं जाना पड़ता स्वयं का शास्त्र उपलब्ध हो गया जहां से सब शास्त्र जन्मे हैं सब वेद कुरान गुरु ग्रंथ जहां से जन्मे हैं वही स्रोत उपलब्ध हो गया उस मूल स्रोत से संबंध जुड़ गया अब बासे सिद्धांत और बासी धारणाओं की कोई भी जरूरत न रहे ऐसी आत्म प्रतीति में ही इति निश्चयी व्यक्ति निश्चय को श्रद्धा को उपलब्ध होता है विश्वास काम नहीं आते श्रद्धा काम आती विश्वास बचकाना है संस्कार मात्र है श्रद्धा अनुभव है और श्रद्धा जिसे पाना हो उसे ध्यान की नाव में सवार होना पड़े जल्दी करो समय बीत जाएगा समय बीत ही रहा है जल्दी करो कि ध्यान की नाव बन जाए इसके पहले की मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तुम्हारी ध्यान की नाव तैयार हो जानी चाहिए तो फिर मृत्यु समाधि बन जाती फिर मृत्यु में तुम्हें परमात्मा के ही दर्शन होते फिर मृत्यु में उसी से आलिंगन होता है अभी तो जीवन में भी तुम परमात्मा से चूके हो तब फिर मृत्यु में भी मिलना होता है और जब कोई मृत्यु में भी उसको ही पाता है भी समझना कि जीवन में भी पाया है और उसे पाए बिना हमारा सब पाया हुआ व्यर्थ है उसे पाए बिना तुम और कुछ भी पालो एक दिन पछताओगे बुरी तरह पछताओगे बहुत रोओगे और फिर रोने से भी कुछ ना होगा क्योंकि गया समय हाथ लौटता नहीं जो जा चुका जा चुका समय रहते जाग जाना चाहिए जागो आज इतना ही